महाभारत शांति शांतिपर्व एक व्रत तप उपवास ब्रह्मचर्य तथा अतिथि सेवा आदि का विवेचन तथा यज्ञेष अन्न का भोजन करने वाले को परम उत्तम गति की प्राप्ति का कथन युधिष्ठित भुंजते हभी अन्नम ब्राह्मण काम आया कथम ए तत्पितामह युधिष्ठिर ने पूछा पितामह व्रतयुक्त द्विजगुण वेदोक्त सकाम कर्मों के फल की इच्छा से हविष्यान का भोजन करते हैं उनका यह कार्य उचित है या नहीं भुंजाना कार्य कारिणोक्तुच भुंजान व्रत लुप्ता युधिष्मी ने कहा युधिठिर जो लोग अवैधिक व्रत का आश्रय अविशान का भोजन करते हैं वे स्वेच्छाचारी हैं और जो वेदोक्त व्रतों में प्रवृत्त हो सकाम यज्ञ करते और उसमें खाते हैं वे भी उस व्रत के फलों के प्रति लोलुप कहे जाते हैं अतः उन्हें भी बारंबार इस संसार में आना पड़ता है। युधिष्ठिर तप बारम्बारृथक जना तपो महाराजा उताहम तपो भवे युधिष्ठिर ने पूछा महाराज संसार के साधारण लोग जो उपवास को ही तप कहते हैं क्या वास्तव में यही तप है या दूसरा यदि दूसरा है तो उस तप का क्या स्वरूप है मांस मन्यंते तपो जना आत्मतंत्रोपघातू न तपताम भिष्म जी ने कहा राजन साधारण जन जो महीने पंद्रह दिन उपवास करके उसे तप मानते हैं उनका वह कार्य धर्म के साधनभूत शरीर का पोषण करने वाला है अतः श्रेष्ठ पुरुषों के मत में वह तप नहीं है सन्नत शिष्य तपोत्तम सदोपवासे चवे ब्रह्मचारी सदा भवे उनके मत में तो त्याग और विनय ही उत्तम तप है उनका पालन करने वाला मनुष्य नित्य उपवासी और सदा ब्रह्मचारी है मुनिश्च सदा विप्रो दैवतम चदा भवेश कौटुंबिको धर्म काम सदा, सदा स्वप्नश भरतनंदन त्यागी और विनी ब्राह्मण सदा मुनि और सर्वदा देवता समझा जाता है वह कुटुम्ब के साथ रहकर भी निरंतर धर्म पालन की इच्छा रखे और निद्रा तथा आलस्य को कभी पास न आने दे अमांसादे सदा चाह पवित्र सदा भवे अमृता से सदा चाहवता त्रिथिपूज कह मांस कभी न खाय सदा पवित्र रहे वैष्णुदेव आदि यज्ञ से बचे हुए अमृतमय अन्न का भोजन तथा देवता और अतिथियों की पूजा करे विघसासी सदा सदातिथिवृत श्रद्धा सदा देवताधीज पूजकः उसे सदा यज्ञशिष्ट अन्न का भोक्ता अतिथि सेवा का व्रति श्रद्धालु तथा देवता और ब्राह्मणों का पूजक होना चाहिए युधिषिवाच कथम सदुपवासी ब्रह्मचारी कथम भवि दिघसाशे कथम चाचातिथि व्रत युधिष्ठिर ने पूछा पितामह मनुष्य नित्य उपवास करने वाला कैसे हो सकता है वह सतत ब्रह्मचारी कैसे रख सकता है वह किस प्रकार अन्न ग्रहण करे जिससे सदा यज्ञ शिष्ट अन्न का भोगता हो सके तथा वह निरंतर अतिथि सेवा का व्रत भी कैसे निभा सकता है सदोपवासी स भवे जो ना पुनः विष्म जी ने कहा ये रेठे जो प्रतिदिन प्रातः काल के सिवा फिर शाम को ही भोजन करे और बीच में कुछ न खाए वह नित्य उपवास करने वाला होता है भार्या जो द्विज केवल ऋतुस्नान के, के समय ही पत्नी के साथ समागम करता सदा सत्य बोलता और नित्य ज्ञान में स्थित रहता है वह सदा ब्रह्मचारी ही होता है न भक्षे तथा मांसं। अमानसासी भवत्यपि दाननित्य नृत्य पवित्र अस्वप्न तथा जो कभी मांस न खाए वह मांसा अमानसाहारी होता है जो नित्य दान करने वाला है वह पवित्र माना जाता है जो दिन में कभी नहीं सोता वह सदा जागने वाला समझा जाता है भुक्त वसु सदा भृत्यातिथि अमृतम केवल युधि ठिर जो सदा भरण पोषण करने के योग्य पिता माता आदि जनों सेवकों तथा अतिथियों के भोजन कर लेने पर ही खाता है वह केवल अमृत भोजन करता है ऐसा समझो अदत्वादत्म दैवतेभ्यो यो न भुंगते, भुंगते सदैव जो अतिथियों को अन्न दिए बिना स्वयं भी नहीं खाता वह अतिथि प्रिय है तथा जो देवताओं को अन्न दिए बिना भोजन नहीं करता वह देव भक्त है अभुक्त वस्ो न स्नह सततम जस्तु वै दिव अभोज स्वर्गो भवत्युत जो द्विज भित्यों और अतिथियों के भोजन न करने पर स्वयं भी कभी अन्न ग्रहण नहीं करता वह भोजन न करने के उस पुण्य से स्वर्ग स्वर्गलोक पर विजय पा लेता है देवताभ्य पितृभ्य पितृभ्यो तिथि सह अवशिषं तो योस्नातीघता देवगण पितृगण माता पिता तथा अतिथियों सहित भृतवर्ग से अवशिष्ट अन्न को ही जो भोजन करता है उसे विघसासी यज्ञशिष्ट अन्न का भोक्ता कहते हैं तेषा लोकाश पर्यता ब्रह्मण सह उपस्थिता पर दिवहुक ऐसे पुरुषों को अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी तथा अप्सराओं सहित समस्त देवता उनके घर पर आकर उनकी परिक्रमा किया करते हैं देवता हम पितृभि रमनते पुत्र पौत्रिश्चा गतिर उत्तम जो देवताओं और पितरों के साथ अर्थात उन्हें उनका भाग अर्पण करके भोजन करते हैं वे इस लोक में पुत्र पौत्रों के साथ रहकर आनंद भोगते हैं और परलोक में भी उन्हें परम उत्तम गति प्राप्त होती है इसी भारत महाभारत शांति परवड़ी मोक्ष धर्म परवड़ी अमृत प्राशनिको नाम एक विंशतिक्विशतमोध्या इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में अमृत भोजन संबंधी दो अध्याय पूरा हुआ